तथा चो आचार्य कहते हैं ये चैते मैत्री ध्याना सा निरुहात्न प्रकृष्टम धर्म अभिवर्तय ध्याय विहारा मरे व्यापारा मैत्रीकूं मुदीतपेक्षा में कथित है ये सब मानस होता है बाहर से तो पता नहीं चलता आप किसके साथ मैत्री भाव में रह रहे हैं बाहर से से थोड़ा पता चलेगा राम राम बोलते रहते हैं और अंदर से जो आग लगी रहती है तो वो नहीं है इसलिए कह रही है आप मैत्री भाव भीतर की चीज है मित्रता भीतर की चीज बाहर से वो पता नहीं चलता कभी कभी वो संकट में रह गया दूसरा मदद कर दिया सामने आ जाता है बात नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन किसका मित्र है कौन किसका हितैषी है कौन किस शत्रु है पता नहीं शत्रु चलता शत्रु तो तब पता चलता लेकर वो लावार कर देता है तब तो समझ में आता रे मित्र नहीं तो तो शत्रु था हम तो इसको मित्र समझ बड़ा मदद करते रहे पता चला ये तो शाम शाम शाम का है, बच्चा है <laughs> तो इसीलिए समस्या होती है ना लोगों को भाई कई बार बता चुका जब नहीं नहीं आते ना तो बाहर से कोई हमारा से से आया आया महाराष्ट्र बड़ी व्यवस्था करेंगे सारा दिन उसके बाद ऐसी आग लगती है दोनों का बीच में बस कुछ एक दूसरे की बदनामी करते रहेंगे एक दूसरे के टांग खेलते रहेंगे और फिर ये सोच रहे बाहर कैसे कर दिया जाए जी यह यहाँ रहेगा तो हमारा बात परेशान करते रहेगा तो जो आया हो तो स्वागत किया और उसको निकालने में लग गए मैत्री करुणा मुदित सारी चीजें अंदर की चीजें मानस धर्म है और ये जो अपनाने वाला जो योगी तारस व्यवहार करने वाला योगी उन व्यवहारों के माध्यम से बाह्य साधन निरपेक्षा न बाह्य साधन निरुग्रह आत्मा ना जो मैत्री करुणा मधुपेक्षा जो है अन्य जितने जप तप वाले साधन होते हैं बाहर दिखाने के लिए नहीं होता मड़ा माला लेकर के मोटा दाना वाला घुमा रहा है दोनों ऐसे हाँ दोनों घुमा हाँ रहा है ऐसे रहे कुछ चढ़ाए क्या माला घुमा रहा है इस हाथ से दोनों हाथ से ये सब दिखाने के लिए नहीं होते है ये अपने अंदर से करने वाली चीज है भाई साधन निर्णप्रहात्मान शुक्लम धर्मम अभिनर्भर तय के शुक्ल धर्म को ज्योत्न करने वाले होते इसलिए तय इसलिए क्या निर्णय निकला इस वजह वासी आचार्य के आधार पर कहते तयो हो जो बाई और आध्यात्मिक साधनों में से भी मानसम बलिया तो मानस कर्म होता है वह सबसे बलवान कर्म है उन्हीं के द्वारा योग्य अपने कर्मों को बढ़ाता बाहर किसको पता नहीं चलता है उसका पुण्य वो बढ़ाते रहता है और जब बार दिखावा करते हैं उनका तो पाप ही बढ़ता है इसे कहते कथम कहते क्यों आपने ऐसे कह दिया मानस की सबसे बलवान है क्योंकि ज्ञान वैराग्य के नतिशाह ज्ञान और वैराग्य को किससे तुम अतिक्रमण कर जाओगे ज्ञान और वैराग्य का अतिक्रमण कोई किसी नहीं कर सकता आपके बाहर साधनों को लोग छीन लेंगे लेकिन आपके ज्ञान और वैराग्य को कोई छीन नहीं सकते इसे ज्ञान और वैराग्य जो आपके आंतरिक पदार्थ है उसको कोई भी किसी भी प्रकार से भी अतिशयता को प्राप्त कर ले अतिक्रमण कर आगे बढ़े ये नहीं हो सकता है इसे अपना जितना अभ्यास करे ज्ञान और वैराग्य का जितना अपने अंदर से ज्ञान का अभ्यास और वैराग्य की मजबूती करते जाओगे वो अपने आपका असली संपत्ति बाह साधन साथ जितना भी आप कर रहे हो वो सब आपके लिए एक दिन आप सोचते हैं कि हम कपड़ा दे रहे बड़ा दान कर रहा हूँ हमारा हम प्रशंसा करेगा कि कहेगा हाँ अमुक ब्रह्मचार्य ने हमको धोती दी थी अमुक ब्रह्मचार्य ने हमको जो है स्वेटर दिया अमुक ने ये दिया हमने खुद दिया लेकिन कितनी चल, चलते ये सब बातें दो बार आके आपसे मांगेगा आप मांगे नहीं दोगे तो उतनी तक समाप्त होगा अरे बड़ा बनना दान बन रहा है उस समय तो दे दिया था अब मुश्किल आप जितना पुण्य कमाते हो ना वो सब वास्तव में एक दिन दुख देने वाला ही होता है इसे मानस रूपी साधन सापेक्ष होकर के आप जितने भी पुण्य अर्जन वगैरह करोगे उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब जैसे कर तो नहीं कर सकता। सबसे बलवान है इसे गौर दृष्टा करे दंडकार कर तो सहित मानस बलि तो है ये इस दंडकार से घोर जंगल को अपने मानस बल को छोड़ करके क्या शारीरिक बल काट काट के जलाते जलाते कितनी जलाओगे कितनी काट डालोगे सारा जिंदगी लग जाओ तो दंडकारण्य कोई खाली नहीं कर पाएगा आप एक खाली करते जाए दूसरे तरफ पहुंचे नहीं तेरे में पीछे जो रुक जाएंगे क्या कर लोग मानव संकल्प चाहे तो पूरा धरती को जला देता है भस्म कर दे लगे एकदम उस समय नृत्य ऐसा भयंकर प्रड़े हो गया सत्यानाश हो रहा है तांडव नृत्य काल में वहां क्या मानव संकल्प कहने के लिए बाहर से तांडव नृत्य कहते हैं और कोई ना मानव संकल्प है उनका उसे सब कुछ ध्वस्त इसे एक और दृष्टान देते हैं अगस्त का पूरा समुद्र पी लिया कैसे पेट इतना लंबा चौड़ा था क्या? देखो समुद्र में अगस्त बदवा पीबे एक मानस बलि है जिसके उन्होंने इसको सुखा दिया और कह दिया जाता उन्होंने पी लिया और कमंडल में उठा लिया शंकराचार्य नर्मदा नदी को तो बाढ़ आ गई कुछ में आने लगा तो उन्हें क्या किया एक कमंडल से पूरा नर्मदा जी को ले लिया उससे ऊपर उठाई नहीं पानी फिर और कहने का मतलब मानव संकल्प उनका है यानी कमंडल में नर्मदा जी आ गई ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडल में ले लिया इसे व्यवहार होते कि नहीं होते शास्त्रों में पुराणों में सुनने को मिलता है ये सारी चीजें केवल मानव संकल्प वस्तु का अवरुद्ध कर देना है इसलिए मा मनोबल सर्वोच्च बल है मन रूपी बल का मन का जो बल है उसे उसको इस्तेमाल करता है वह योगी केवल शुक्ल कर्म वाला बन जाता है या जा और आगे बढ़कर के अशुक्ल तक भी पहुंच सकता है ठीक तो है लेकिन समस्या दूसरी बात पर शंका होता है आपने कहा था अनादि है आशीषा अनादिप तो दिया ना ये भी आशीष अनादि है उसको रूपये से करोगे नाधिकाल से आज तक जब धारा चलती आई हुई है उसको आप अचानक कैसे मिटा दोगे तो उच्च असंभव यदि आशंख्या अनाधि भले धारा हो उसे कारण को मिटा दो तो अपने आप कार्य भी समाप्त हो जाएगा पहले का आदमी ने पूछा महाराज यदि अनेक छोटी छोटी विद्याएं हैं सबका अपने अलग अलग जीव है अनेक जीव अनेक अविध्याएं हैं मानी छोटी अविद्या का नष्ट भी कर दोगे लेकिन बड़ी अविद्या हो तब तक नष्ट नहीं होता कार्य का नाश क्या लाभ इसे अनेक जीववाद में जीव की मुक्ति नहीं हो सकती कि जीव ने क्या किया अपने अविद्या को नष्ट किया ना माया तो विद्यमान है ने ने का देखो भला ये वो माया और अविद्या में कोई अंतर ही क्या यदि सावे पदार्थ तो अंतर होता है ना और ये छोटी नष्ट हो गई बोल रहे हो ना तो अवश्य बड़ा भी नष्ट ही हो गया साथ साथ। कार्य का नाश के साथ कारण का नाश कभी दो प्रक्रिया है कहीं जगह कारण का नाश हुए बिना कार्यनाश हो जाता है और कहीं कार्य कार्यनाश हो नष्ट जैसे देख लो घड़े को फोड़ दिया उसे ही दृष्टांत ने घड़े को फोड़ दो मिट्टी तो है ना तो घटाकाश नष्ट हो गया घटोपा घड़ा नष्ट हो गया लेकिन तो मिट्टी बना हुआ है तो हमने तुरंत का देखो कपड़ा जला दो चुप हो गया लेखा जी तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी दृष्टान्त है ऐसी मत समझो अब कपड़े को तुमने जला दिया तो तंतु रह गए क्या ये रह सकता तद्दत यहां पर कार्यनाश से भी कारणाश होता है कहीं कार्यनाश हुए होने पर भी कारणनाश नहीं भी होता है दोनों प्रक्रिया है लेकिन यह कौन सी लगानी ये सोचना है यहाँ पर हमें क्योंकि अविद्या और माया तो भिन्न वस्तु नहीं है इसे अविद्या कार्य नष्ट हुआ मतलब क्या माया भी नष्ट हुआ इसलिए कार्य अन्य अधिकरण आरंभ कार्यान बाराण अधिकरण करके शुरू किया जो ब्रह्मशूत्र सिद्ध किया कार्य के कारण से अभिन्न ही होता अभिन्न नहीं हो सकता अच्छा जब अभिन्न वस्तु है तो वहां एक के नाश दूसरा नष्ट मानना ही पड़ेगा उनका नाश हो जाए गुणी नाश नहीं होता है ऐसे उन लोग तो मत ठीक है वो अपने तार्किक अपने हिसाब से बोल रहे हैं उसके तो खंडन शिक्षक में किया हुआ है लेकिन वास्तव में जो अभिन्न पदार्थ है तो वहां पर एक के नष्ट और दूसरा भी नष्ट हो जाता इसलिए यहाँ पर भी समझा आ रहे देखो हेतु फलाश्रय आलम्बन ही संग्रहित अभाव तद अभाव ये जो वासनाएं इन कारणों से संग्रहित होते हैं चार चीजें हैं वासनाओं के संग्रह के कारण नंबर एक हेतु नंबर दो फल तीसरा आश्रय चौथा आलम्बन इन चार के द्वारा ही वासना अनादि काल से संग्रहित है अरे चारों कारणों का अभाव है तेषा अभाव हितादिन अभाव सती तद अभाव मन वासना का प्रभाव हो जाएगा इसे मोक्ष में कोई समस्या नहीं इसे पुरुष भी अनादि है वासना भी अनादि है आशीष भी अनादि है कहने के बावजूद इस अनादित्य में अलग अलग है एक अनादि और अनंत एक अनादि अंत वाला इसका दृष्टान्त तो नहीं, नहीं आए कौन काम हम दे देंगे प्राग भाव को प्राग भाव का नियम यही उनका अनादि अनादिता अनादिशभा पदार्थ है उनका नाश होता है उसी प्रकार से हमारे यहाँ वासना और आशीष इच्छा है कामना ये सारी चीज़ें क्या है अनादि होते हुए शांत है और पुरुष अनादि होता हुआ आनंद है यथा अत्यंत अभाव अन्योन्य उनके अनादि और अनंत होगी इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीज जो, जो अनादि हो जाए वो अंतवान हो भी नहीं है जो जो अनादि हो सब अनंतवान ये भी नहीं हो सकता इसलिए कहते कि देखो नैतावासना पुरुषवत अनादि है किंतु कार्यादि भाव इसलिए वास्तव में क्या है इस प्रवाह की अनादित्व को लेकर के हम कौरे बना दिए इस स्रोत को बंद कर दो तो क्या होगा प्रवाह चलेगी क्या अस्रोत को बंद कर दीजिए तो प्रवाह समाप्त हो जाता है तद्वत इस वासना रूपी प्रवाह जन्म मरण रूपी जो प्रवाह चल रहा है कामना रूपी जो प्रवाह चल रहा है इन सब का मूल स्रोत तो ये चार है हेतु फल आश्रय और आनंद बन और इनके अभाव कर दिया जाए तो अपने वासना रूपा दि सारी चीजें कारी भी अभाव को प्राप्त होते हैं। हेतु हेतु क्या है धर्म सुखम अधर्मा सुखाद रागो दुखाद्वेश ततच प्रयत्न तेना मनसावाचक का परिस्पन्द परिस्पंदमानः परम अनु व पुनः धर्माधर्म सुगद के राग दिशी थी प्रवृत सड़रम संसार चक्र कार्य कारण भाव इनका आपस में उलझन एक है ये धर्म के कारण से आपको सुख मिलता है अधर्म के कारण से आपको दुख मिलता है अरे धर्म धर्म हेतु हो गया और सुख दु भी हेतु है तो क्यों सुख से राग बढ़ा और दुख से द्वेष बढ़ा तो सुख दुख भी हेतु कोटि में आ गया और राग द्वेष भी हेतु है क्योंकि ततश्च प्रयत्न राग के कारण से प्रयत्न करते हो द्वेष के कारण से प्रयत्न करते हो क्या प्रयत्न करते हो आप वो भी समझा रहे तेनाग द्वेशी न उन राग द्वेष को लेकर के आप मनसा वाचा कायन वा चाहे मन से हो चाहे शरीर से हो चाहे वाणी से हो अन्य साधनों के द्वारा परिस्पन्दमान क्रिया क्रियाकलाप करते हुए आप क्या करते हैं राग रागानुकूल पर का अनुग्रह करते हैं अत द्वेशानुकूल पर को उपहरणन कर देते हैं इसे क्या होता है तथा पुनः धर्मा धर्म आपने अनुग्रह किया उसे पुण्य हुआ उपहरन किया उसे पाप हुआ पुनः धर्माधर्म आ गया ना तो धर्माधर्म द्रम से सुख दुख सुख दुख से राग द्वेष राग देश कारण से अनुग्रह रूपरन रूपा प्रवृत्ति प्रवृत्ति से पुनः धर्माधर्म होगा वो धर्माधर्म फिर आपको सुख दुख देगा फिर वो राग देश पैदा करेगा फिर प्रयत्न होगा फिर धर्माधर्म होगा ये चक्र चलते रहेगा प्रवृतन विदम शसार चक्री छसार रूपा चक्र था धर्माधर्म सुख धर्मा। दुख, दुख और रागो इन छह पदार्थ इसलिए हम कहते हैं परस्पर एक दूसरे कारण भाव करके कार्यकांड संबद्ध होने से इच्छे का छे को हेतु शब्द कह दिया असुच प्रतिक्षण आवर्तमानस्य अविद्या नेत्री प्रवर्तमानस्य से आवर्तमानस्य आवर्तमान सुसार नेत्री अविद्या इस चक्र को दौड़ा कौन रही चला कौन रही है अविद्या चलाती रहती है प्रतीक्षण आवर्त होता हुआ संसार उपचक्र को चलाने वाली चक्की को चलाने वाली अविद्या है इसलिए वही मूलम सर्व क्लेशान है ना अविद्या क्षेत्रम क्षेत्र कह चुके वही अविद्या इसलिए मूल कारण है सकल क्लेशों के प्रति इति बस तो। यही है तो इसलिए उन का मूल कारण कौन अविद्या बस अविद्या को छेद कर दो ये छे गए छे गए संसार चक्र नहीं रहा संसार चक्र ही नहीं तो वासा भी सब और दूसरा आश्रय कौन फल। है फल फल अंतो यमाश्रित यश प्रत्युत्पन्ना धर्मादे नहीं अपूर्वोपन यह अपूर्व शब्द तो गर्त अलग है अपूर्व ने असत पहले से है वो सत है जो पहले से नहीं है वो असत है। यह अपूर्व शब्दार्थ तो असत्य में प्रयोग कर रहे हैं योगी लोग फलंतो फल क्या है जिसको आश्रय या उद्देश्य करके ये हम आश्रित वा उद्देश्य वा जिन यश धर्मादे है प्रत्युत्पन्नता जिन धर्म की वर्तमानता होती है उसी का नाम फल है जिसको आश्रित करके यह जिसको उद्देश्य करके जो धर्म अधर्म आदि है ये ये अपने वर्तमान रूपता को प्राप्त हो जाते हो उसी का नाम फल है जब तक वर्तमान रूपता को प्राप्त नहीं है आप ये नहीं कह सकते हमें फल भोग रहे हैं बोलोगे क्या पता नहीं अब यहाँ से निकल क्या फल भोगोगे? पता है कल का मालूम है कि आपको जुकाम होगा नहीं होगा नहीं, जब वर्तमान को प्राप्त करके जुकाम हो गया तब को कहो हमको जुकाम हो गया है ये पाप का फल हो गया बोलोगे कि नहीं बोलो? अस्वस्थ है लगेंगे हाँ तो आज तो कोई बीमारी नहीं है दिमाग भी ठीक सब ठीक पढ़ाई अच्छी होगी इसका मतलब कोई पुण्य का फल है तो वर्तमान तो जब तक प्राप्त न हो तब तो तक तो धर्माधर्म की स्वरूप निश्चय नहीं हो पाता है ये वही देखो। ये देखो नहीं अपूर्व अपूर्पजना कोई आशक्त की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है मनस्तु तो साधवार आश्रय वास तीसरा नंबर में आश्रय ये तो हो गया फल और तीसरा कौन है आश्रय आश्रय क्या है कदम मन ही आश्रय वे कैसा मन साधिकारम मन गुण परिणाम रूपाधिकार से विशिष्ट जो मन होता है वह मन ही वास्तव में क्या है आश्रय है किन का वासना नाम वासना वासनाओं का कारण अविद्या चक्र विशिष्टा अविद्या वासनाओं का फल फलस्वरूप क्या है कहे सुख दुख का रूप में आपके सामने अभिव्यक्त तो होना वर्तमान तक प्राप्त हो जाना और वासनाओं का आश्रय कौन है मन है नहीं अवसिताधिकारी मन से निराश्रया वासना हस्ता तो संत है जिस चित्र में जिस मन में गुण परिणाम का अधिकार समाप्त हो गया भोग समाप्त हो गया विवेक जग चुकी है ऐसे जागृत हुआ उस विवेक संपन्न मन में जैसे गुणाधिकार समाप्त हो चुका अवशित नष्ट हो चुका गुणाधिकार ऐसे मन में ये वासना टिक नहीं सकती निराश्रया संतो वासनाश्रय रूपा होकर ये वासनाएं स्थिर नहीं हो सकती यदि अभिमुखीमूतम वस्तु या विरक्ति तस्त आलंबन अंत में आलंबन आलंबन क्या है वो बता की वस्तु याम वास्म अभिनती विषय ही क्या है आलम्बन ये घटपटादी जो विषय होते संसार यही आलम्बन है जिसके अभिमुख आप हो गए तो उसका वासन जग जाए वो आप गिरा आलंबन हुआ अब आम को देख लिया तो खाने की इच्छा जब जग गई उसको समझो अब आम्रवासना जागृत हो गया नहीं तो साम्र पड़ा है कोई फर्क नहीं अब सब समझिये आम्र का खाने की वासना भी जगा नहीं है उसको विषय को तभी हम आलंबन नाम देंगे जब वह हमारे अंदर उसके अनुकूल वासना को जागृत कर दे। यद यदिखी भूतम वस्तु यां वासनां विनक्ति जो वासना को जगा देते हैं तस्याहा तो तार्स वासना का तथ्य मन तथा तो आम्रादि जो फल है वही क्या है आलम्बन भवती वाल इस प्रकार से वासना संबंधी चार वस्तु देखा वासना का हेतु वासना जन्य फल वासनाओं का जो है आश्रय और वासना का वासनाजक आलंबन विषय एक वासना के कारण है एक वासना जन्य फल है जिसमें वासना का आश्रय आधार है जहाँ रह रहा है वो और उन वासनाओं का अभिव्यंजक जो बाहिष विषय इच्छा एवं हेतु फलाश्रय आलम्बन ही रहते ही संग्रहता सर्वा वासना इस प्रकार के चार चीज हेतु फल आश्रय आलम्बन इन चार के द्वारा ही ये सारी वासनाएं संग्रहित हुआ करती है ईशम अभाव है ऐसा हेत्वादि इनका भाव कैसे करोगे अभ्यास अभ्यास वैराग्याम और कोई रास्ता नहीं है चंचल में मना कृष्णा चंचला मन किस मतलब तो क्या साधिकार मन है वो साधिकार मन को निरधिकार मन कैसे बनाया जाए उसके लिए भगवान ने कहा वहाँ पर अभ्यास, वह निभी। निभी। तो तो दिया। अभ्यास, वह अभ्यास क्या चीज है उस सभी का सत्कार आश्र दृढ़ अभ्यास का ना वहाँ पर दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आसमि अभ्यास का लक्षण विशेष है यत्न अभ्यास स तु दृढ़ यन करना ही अभ्यास और यत्र भी कैसा होनी चाहिए उसके लिए विशेषण दिया था दीर्घ काल निरंतर और सत्कार से आसेवित जो करके क्या सेवन किया आपने दीर्घ काल तक आसेवन किया है बड़ा निरंतरता पूर्व का सेवन किया और सत्कार पूर्व सेवन किया क्या किया अपने मंडले सर पद के सेवन किया ऐसा नहीं हाँ अपने इंद्रियों का भोग किया सब कर रहे ल से कर रहे हैं निरंतर कर भी रहे हैं, बढ़ा उनके प्रति अभिमान रहता उनके है, है उनके सत्कार पूर्व करते हैं को मेरे मेरे पास पास है, है, उसका बड़ा से, सेवन करने की तरीका उनके दस नौकर लगा रखे कार की सफाई हो रही है नहीं, नहीं हुए सत्कार पूर्व तो सेवन कर रहे हैं सभी दुनिया इसलिए सत्कार पूर्व आदि क्या होनी चाहिए अष्टांग योग होनी चाहिए आदर सत्कार पूर्वक नैरंतरी आशीवित अष्टांग योग जन्य अविप्लवा विवेक ख्याति द्वारा ही ये मन उच्छेद सभी कारण तय अभी वासना त्रय होता जो वासना है इनका भी अभाव हो जाता है इसलिए दीर्घ काल नैरंतर सत्कार आवित योगांग अनुष्ठान से जन जो अविप्लवा विवेक ख्या है उसी के द्वारा हेतु फल आश्रम आलम्बन का अभाव कर दिया जाता है उसके बिना नहीं होगा ये हैं। तब जाकर जब इनके अभाव हो जाएगा तब तो आश्रम का विवाह हो जाता है ठीक है महाराज लेकिन समस्या दूसरी खड़ी कर दे रहा है पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज विद्यमान नहीं था तो आया कहा था नाश तो विदे भाव ना भावो बीत सदा पिताजी में फिर आपने कैसे कह दिया ये सब असत हो जाएगा पहले भी ही मानना पड़ेगा फिर क्या असत से सत्य उत्पन्न नहीं हो सकता असत से असत उत्पन्न नहीं होने वाला कैसी व्यवस्था दोगे आप नास्त असत संभव हो भाषा दे रहे नास्ती असत किंचित संभव असत से कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती जैसा खपुष्प आदिओं से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकता खपुष्प का सेंट बनाओ जैसे बनाओगी आकाश को सुम करके उसकी सेंट बनाओ बना सकता है कोई नहीं हो सकता तो असत्य वस्तु से कोई भी उत्पत्ति वस्तु जो अन्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकते ना सतो विनाश जो विद्यमान सत्य हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता इसलिए समस्या हो गई यदि वासनाएं सत्य है उनका नाश नहीं कर सकते हो समझते हैं ना यदि वासनाएं सत्य है तो उनका विनाश नहीं हो सकता और यह असत्य है तो उनकी उत्पत्ति नहीं है आप कैसे कहते हो आलंबन विषयों से अभास उत्पन्न होएगा अभिव्यक्त तो होता है कहां से आ जाएगा वैसे हो जाएगा ये असत्य है तो उसे कुछ उत्पन्न नहीं होने वाला वासना फलादि भोग करता है कहा कैसे करेगा यदि वासना असत्य है उसे कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता और इस सत्य है तो उनका नाश नहीं होगा अत हो मुक्ति असंभव है पुरुष। इति देवागना पूर्व पक्ष द्रव्यंत निवृत्य नित्य द्रव्य रूपे संभावना जिसकी मानी जा रही है वासनाओं की उनको निवृत करना किस प्रकार संभव है अर्थात असंभव है पूर्व पक्ष तो सिद्धांत कहता है देखो भाई सबका नाश क्योंकि वास्तव में ये अतीत और अनागत आदि को समझे बिना आदमी ग्रहण नहीं कर पाता है हर वस्तु हर समय रहता है में जो अतीत है ना वो भी समय है और जो अनागत वो भी समय में इनके रूप में है एक अलग बात उस रूप से उसको जान कर उसे अभाव कर देना आसान हो जाता है श्री अतीत भी है बहुत सारे वासने आप भुगत चुके हो अभी तक तो, तो अतीत को प्राप्त कर गए कुछ वासने इस समय चल रहे हैं जिनकी भूख लगी है और उसके लिए लगे हुए हो और अनागत ऐसी वासने जिसको आप जानते नहीं लेकिन वो भी समय है या नहीं आपके भीतर एक तो अपनी सूक्ष्मता को प्राप्त करके अविनाश करके वर्तमान तक प्राप्त करके अपनी सूक्ष्मता में चला गया दूसरा अनागत भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान है अभी वर्तमान का स्थूल रूप को प्राप्त नहीं किया है जो वर्तमान है वही स्थूल रूप को प्राप्त करता है इसलिए उस स्थूल और सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म में है क्या वास्तव ये वास्तव गुण परिणामित है गुण उनके लोग को चाहे क्या सतम गुणात्मिका है वासना सारी चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल रूप में हो चाहे उसी को हम दूसरे शब्दावली में कह सकते हैं हमारे सारे वासन किस विषय का वासना है विषय रूप में नहीं वासना विद्यमान है क्या है वो विशेषा विशेष जितने भी सड़ा विशेषाह विशेषाह जो सोलह और छह बाईस है मूल प्रकृति विशेषा विशेष विशेषाविशेष पर है और पुरुष भी विशेषाविशेष पर दो ब छोड़ चौबीस तत्व में बाईस तत्व पूरे पूरे विशेष अविशेष स्थूल और सूक्ष्म कोटि में आ गया सारी होने के नाते उससे अभिन्न है अतः का नाश कर दो से प्राप्त कर जाओ नाश करने का मतलब उनसे विरक्त तो आपने आप क्या हो गए आप सारी वासना आपसे खत्म हो गया अलग गया इसने कहते हैं कि देखो अतीत अनागतम स्वरूप तो अत्यादा धर्म ये मम अतीत अनाग नहीं है, है। अतीत अनागतम अतीत भी अस्ति अस्थित यहां कृष्णा यहां तथा किन अतीतम्यस्त अना सूक्ष्मेण स्वजो कारण सूक्ष्म विद्यमेदा धर्म कि धर्मों का हमने पूर्व में ही विचार विस्तार में कर चुका हूँ अद्भुभ से अद्भ लक्षण परिणाम भेद से पर विचार हो चुका है लक्षण परिणाम परिणाम आया था पर धर्म परिणाम धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम इसी को अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों में अलग अलग जंग से कहा जाता है धर्मों का अद्भुभेद के कारण से ही ये अतीत और वास्तव में अप्र कारण रूपेण सूक्ष्म रूपेण वह उपस्थित है पहले अस्तित्व बता दिया इनका स्वरूप अगला सूत्र बताएंगे इसलिए ऐसा है इसे वो सब क्या है गुणात्मक है और गुणों से व्यक्त हो गया तो, तो मोक्ष भविष्य व्यक्तिगम अनागतम जो भविष्य में होने वाला होता अभिव्यक्त होने वाला वस्तु जो है उसको हम क्या कहते हैं अनागत और अनुभूत व्यक्तिगम जो अनुभूत अभिव्यक्त पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं अतीत और वर्तमान में स्व पुण्य पाप सुख दुख राग फल में जो होता है उसका व्यापार स्व्यापारोपरूढ़ वर्तमानमच वस्तु ज्ञान से ज्ञम बस यही तीन वस्तु ज्ञान का होता है ज्ञान क्या विषय रूपेण यदि ग्रीत होता है तो ये तीन प्रकार की वस्तु ही ग्रीत होते हैं यदि चैतस चेतन स्वरूप ना भविष्य अपने कारण रूप न होते किसी रूप में न होते तो आपका अतीत और अनागत का ज्ञान ही नहीं होता ज्ञान का विषय उत्पन्न हो नहीं सकता अस्विन मृतिक असया मृति घटे अभविष्य कैसे प्रयोग करते हो कपालेश घटो अभूत ऐसे प्रयोग कर दिया। अतीत कालीन विषय को ज्ञान का विषय बनाया कि नहीं बनाया आपने अनागत कालीन विषयों को विज्ञान का विषय बनाया वर्तमान में वर्तमान कालीन ज्ञान का, का विषय अतीत और नागत वस्तु कैसे हो सकता है यदि वो ये निक रूप में विद्यमान न होते तो जिसने हम अपने वर्तमान काल ज्ञान का विषय अतीत और अनागत का ग्रहण कर रहे हैं इसे निष्कर्ष निकलता है वो अतीत और अनागत वस्तु इस वर्तमान काल में भी विद्यमान हैं है विद्यमान एक अलग बात अर्थिक क्रियाकारित्व है यानी उनमें एक अलग चीज है जैसा वर्तमान कालीन विषय में अर्थिक क्रियाकारित होता है क्यों वो रूप है कार्य रूपे में सामने उपस्थित और जब कारण रूपण होंगे उनमें यादृशी अर्थ क्रियाकृत वर्तमान में आदर्श अर्थ क्रियाकर्त नहीं हो सकेगा इतना अंतर होता है लेकिन है तीनों ही वर्ग प्रत्येक काल में इसलिए कहते हैं यदि ये जो नो अतीतनागत पदार्थ यदि स्वरूप सूक्ष्म रूपे न कारण रूपेण न होते तो निदम ज्ञानम निर्विषम उद ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है हम लोगों को वो निर्विषिक उत्पन्न हो रहा है क्या फिर वन नहीं हो सकता और निर्मिश ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता अतीतम स्वरूप नागत रूपित ना पहले भी अंग्रेजी लोग इसी को पकड़ करके लगे हुए ओरिजिनल वेद को पकड़ूंगा पकड़ सके लेकिन वो संयंत्रों से पकड़ में थोड़ी आ गई सूक्ष्म रूपेण कारण रूप आकाश तन मात्र रूपेण विद्यमान वस्तु को ग्रहण करना ये यंत्र तंत्र से संभव नहीं है वो तो हृदय की तार जोड़ दो तो अपने आप हो जाएगा उसके बिना तो होने वाला नहीं अनाज काल में तपस्वी ज्ञानी ऋषियों के हृदय में ही तो प्रकट हुआ था वेद तो आज ही प्रकट हो सकता है हृदय में तो मशीन में प्रकट कर रहा हूं कैच करके रिसीवर से तो वो नहीं होने वाला रिसीवर को रिसीव नहीं कर पाएगा ये तत्व इस तरह की इतनी है उतनी सूक्ष्मता तक आप इन संयंत्रों को बढ़ा ही नहीं पाएंगे कि इनका स्वरूप ही आप जरा सूक्ष्म करेंगे ग्रहण करने के लिए जितनी आपको सूक्ष्मयंत्र बनानी पड़ेगी जितनी सूक्ष्मयंत्र बनाने लग जाए तो पृथ्वी का पृथ्वी तीन तो खत्म हो जाएगा जब तक तो ये आका मात्रा तक पहुंचेगा मछली खत्म हो जाएगी इसीलिए उन चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं भले प्रयास में लगे हैं इस्लाम उनको कहते भाई तू तो ऐसा कर पहले जब हमने एक मिनट पहले बोला था उस वाक्य को पकड़ने कोशिश करो बाद में देखी चाहिए लाख साल पहले का वेद पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा ये एक मिनट पहले बोला हुआ अक्षरों को आप दोबारा पकड़ सको प्रे यंत्र से तो आसानी से सा लाख साल पहले बारा भी पकड़ दो यही नहीं, नहीं पकड़ पाते टेप से तो पकड़ते हो कैसे पकड़ रहे हैं आकाश तत्व तो से एक मिनट पहले बोला हुआ शब्दों को ग्रहण कर पाता है आकाश में भी इनका तो अभी भी हो रहा है जो भी बोल रहे चाहे पंचम वेद है या चतुर्वेद है सब तो यही आकाश में ले हो रहे लेकिन कौन ग्रहण कर पा रहा इसीलिए इस सूक्ष्म जो तत्व है ना इनको कोई ग्रहण साक्षात नहीं कर पाता किंच बात यह देखिए भोगभाग्य सेवा अपवर्ग भाग्य सेवा कर्मण फलम उत्पिति निर्पाक्यम मित्ती तद उद्देश्य तो निमित्ते न यदि अनागत वस्तु किसी रूप में ना होता आप मेहनत क्यों कर रहे थे? कि मोक्ष अनागत है ना स्वर्ग अनागत है आपके लिए और उसके लाभ कर्म क्यों कर रहे हैं यदि अनागत वस्तु नहीं है स्वर्ग की चीज ही नहीं है अनागत है ना वो हमें प्राप्त है नहीं किसने प्राप्त किया मालूम नहीं कोई आगे लौट के सुनाता नहीं हम स्वर्ग आ के आए थे इसे मुश्किल है ना ऐसे में आप कैसे निर्णय लोगे कि हम जो कर्म करें स्वर्ग मिलेगा तो अनागत स्वर्ग अनागत मोक्ष यदि ना हो फिर आप जो है किसी प्रकार कर्म ज्ञान का अभ्यास लग नहीं सकते वह कहता यदि भोग भागी कर्म या अपवर्ग भागी जो कर्म है फल को उत्पन्न करने की इच्छा से ये इच्छा करते हो और यदि वो लेकिन निरुपाख्य हो तो यदि निरुपाक्षम असत्यम तरी तद उद्देश्य फिर तो उन स्वर्गारी फलों को उद्देश्य करके तेन तेन निमित्ते न कुशलानुष्ठान उन निमित्तों को लेकर निपुणता पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करना नुक्त नहीं होता यदि वे असत्य हो तो यदि वे होते फिर तो उन फलों को देश करके उन फलों को उत्पन्न करने की इच्छा से सरकारी फलों को उत्पन्न करने की इच्छा से प्राप्त करने की इच्छा से आपके अंदर कोई भी कर्म नहीं दिया जाता सदस्य फलों से निमित्तम वर्तमान करने समर्थम न अपूर्व क्योंकि जो है जितने भी निमित्त है कर्मकांड वगैरह जो भी पूजा पाठ पढ़ना लिखना वगैरह हो रहा है जितनी भी निमित्त है विद्यमान वस्तु को ही वर्तमानता को लाता है विद्यमान है वो आपके अपने का विषय वर्तमान काल में प्राप्त नहीं है उसी को प्राप्त कराने के लिए सारे निमित्त लगते हैं जैसे सामान्य दृष्टि कौन से देख लो आप रसोई घर में पुलाव बना रहे हैं है ना कुछ भी बना रहे हैं बना रहे का मतलब आप जितने निमित्त इस्तेमाल कर रहे हैं बनाने के लिए वो सारे निमित्त करते क्या है मिल केवल के जो आपकी बुद्धि में परिकल्पित किंतु विद्यमान वस्तु है वस्तु पुलाव नाम का चीज है पकौड़ी नाम का चीज कोई चीज है उसको वर्तमान में ले आता है तो आप खाने लायक बन जाता है वो सारे निमित्त मिलकर के पकौड़ी नाम का वस्तु तो होता नहीं संसार में तो बनता कैसे वो आप खाते कैसे उसको यदि वो अत्यंत असत्य होता और जितना निमित्त लगा लो उसे कुछ नहीं होने वाला यदि कोई स्त्री वंधिया है चाहे अंग्रेजी दवाई दो चाहे यूनानी दवाई दो चाहे आयुर्वेद दवाई दो चाहे कर्मकांड कर लो सुहा करते रहो जपते रहो तो भी उस वंध्या स्त्री से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते सर्वनिमित निरतक है यदि वो स्त्री अवंध्या है और उसमें उसके गर्भ अनागत अवस्था को प्राप्त है उसके वर्तमान को लाने के लिए ही केवल निमित्तों का उपयोग होता है इसे कहते हैं सत्य जो विद्यमान वस्तु है उसी को सतच्च फलस्य जो विद्यमान फल है उनका ही वर्तमानी वर्तमानीकरण उनको अवर्तमान विद्यमान फलों को वर्तमान में लाने के लिए ही निमित्तम समर्थम भवति सकल निमित्त समर्थ होते हैं न असद उपजन असद अपूर्मे असत की उत्पत्ति में कोई भी निमित्त समर्थ नहीं हो सकता सिद्धम निमित्तम नैमित्तिक से विशेषानुग्रहण करोते इसलिए होता क्या है जो सिद्ध निमित्त है वो नैमित्तिक वस्तु का विशेष रूप प्रदान करने में अनुग्रह मात्र कर रहा है ये आपके अंदर विद्यमान नहीं है कोई सी चीज का संस्कार हम लोग जितना भी प्रयास करें रहे आपके अंदर पैदा नहीं कर पाते हैं है न सर्वानुभव सिद्ध है हम कितने बार क्या क्या बोलते हैं लेकिन उतमे से कितनी बातों की कि आपके अंदर संस्कार बनती है वासना बन रही है फल रूपेण अभिव्यक्त हो रहा है बताओ क्योंकि आपके अंदर उसके अनुकूल वासना ही विद्यमान नहीं अभिव्यक्त कैसे होगा शास्त्र वासना हो तो उसको प्रेरणा देने से शस्त्र प्रवृत्ति होगी और शास्त्र वासना है नहीं बनिया की वासना बना पड़ा है और तो जितना भी वैरागी की बात सुना वो वो भी उसमें से भी निकालेगा इतना जो वैरागी की बातें सुना है इससे हम क्या कमा इन बातों को मैं कैसे कमाई करूंगा वो भी उसमें भी वही सोचेगा वो इसलिए वासनाएं जो होती है उसके अभिव्यक्त करने वाले जो वस्तु वर्तमानीकरण जो किया जा रहा है आपके सारे निमित्त विफल हो जाएंगे यदि उस निमित्तिक वस्तु वह विद्यमान न हो तो इन जिन निमित्तों से पैदा करना आप चाह रहे जिस नैमित्तिक वस्तु को वह निमित्तिक वस्तु पहले से यदि विद्यमान नहीं है तो लाखों निमित्त इस्तेमाल कर लो और नैमित्तिक वस्तु उत्पन्न को कोई नहीं कर सकता इसे कहते हैं निमित्तम सिद्धम जो सिद्ध निमित जो विद्यमान निमित्त वस्तु है वो क्या करते हैं नैमित्त का विशेष अनुग्रह मात्र करते हैं ना पूरम उत्पादित किस असत को उत्पन्न नहीं करते कथित कैसा हो सकता है इसीलिए क्योंकि धर्मी च अनेक धर्म स्वभाव है जो धर्मी होता है वो अनेक धर्म स्वभाव वाला होता है धर्माह प्रत्युष चल से धर्म उपस्थित होते हैं एक धर्म उपस्थित हुआ तब दूसरा धर्म उसका नष्ट हो जाता है फिर तीसरा धर्म उपस्थित करने लग जाओ तो वर्तमान धर्म मिट जाता है। ये चलती रहता है। धर्मी में अद्वेद से कालभेद से अनेक धर्म उपस्थित में काल भेद काल अतीत अनागत वर्तमान काल भेद से अब क्या होता है विभिन्न धर्मों को एक ही धर्मी में आप देख सकते हो धर्मी एक है अनेक धर्म आप देख सकते हैं केवल काल से कोई अतिता अतीत को, तो को प्राप्त किया कोई अनागत तो तो वर्तमान को प्राप्त किया वर्तमान फिर अतीत होते जा रहा है चक्र चलते ही रहता है। सिद्ध कर चुके हैं नर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम द्रव्य तो अस्थि एवं अतीत अनागतम वा। यथा वर्तमान व्यक्ति विशेषापन्नम जैसा वर्तमान में कोई वस्तु घट है आप जैसा व्यक्ति विशेष रूप में प्राप्त कर चुका है उसी प्रकार से अतीत अनागत वस्तु नहीं होता नास्ति, जोड़ देना द्रव्य तो ना एवं अतीतम अनागतम वा व्रव्य तो जिस प्रकार वर्तमान कालता को प्राप्त किया हुआ कोई वस्तु अपना अभिव्यक्त स्वरूप में विद्यमान है विशिष्ट रूप में विद्यमान है अर्थ क्रिया से अन्वित है उस प्रकार से अतीत अनागत तो कभी अर्थ क्रिया प्राप्त हुआ नहीं होता फिर कैसे होता है सूत्र सु, सु, में रह स्वरूपता का व्याख्या है ये सूत्र में स्वरूपता है ना उसकी ओर ले जा रहे खत्म तर्री कहते स्वे न्यंगनागतम अस्थित अपना जो व्यंग्य रूप था उस व्यंग्य रूपे वर्तमान में नहीं है ना व्यंग्य का जो स्वरूप है तद द्वारा वो अनागत में है अनागतम अस्थित अथवा स्व अनुभूत व्यक्ति के न स्वरूप अतीतमत स्वरूप वाला होकर वो अतीत कालता को प्राप्त हुआ है वर्तमान शीव अद्वन शुभ केवल वर्तमान जो कालावच्छेद होता है वही अपने स्थूल रूप से अभिव्यक्त होकर क्रिया कार्य अर्थ क्रिया से युक्त हो जाता है न सात अनागत स्वरूप अभिव्यक्ति वर्तमान विशिष्ट रूपे अनागत वस्तुओं का काल अतिथ अनागतर कालो कालो न साव्यक्ति नहीं हो सकती है एक समये दो धर्मी समन्वागत एक काल का जिस वर्तमान काल के समय में कोई वस्तु विद्यमान है उसी समय में लेकिन बाकी जो अतीत और भी उसी धर्मी में समन्वयगत उसी धर्मी में समन्वागत है एक धर्मी में एक धर्म वर्तमान काल वचन विद्यमान जब रहता है तब अन्य जो दो धर्म है अतीत और धर्म वो उस रहते हुए भी हमें भले अनुभव में नहीं आता है जैसे मृत्यु का में वर्तमान काल तो प्राप्त घट है उसमें पिंडत्व अतीतता को प्राप्त लेकिन वह पिंडत्व समय घट में भी वो पिंडत्व है और घट में विनष्ट कपाल ध्वस्त का विद्यमान वे वर्तमान तो प्राप्त नहीं है वर्तमान में घट है जिस धर्मी में वर्तमान में धर्म रूपा घट रहता है उसी मृत्यु का रूपी धर्मी में उस वर्तमान काल में भी अतीतता को प्राप्त हुआ पिंडत्व विद्यमान है अनागतत्व प्राप्त हुआ ध्वस्त का में विद्यमान इसे कहते हैं धर्मी एक धर्मी में ही समन्वागत दो नाभूतवा भाव त्रैण मद्व नाम ऐसे कभी नहीं होता जो बिल्कुल नहीं थे वो अचानक आ जावे ये कभी नहीं होगा अभूतवा भावता को तीनों में से किसी का भी ऐसा नहीं होगा